नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 नाइन्टी विशेष मुलाकात तो इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात तो इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बातें करते अलग अलग लोगों से बातें करते हैं अब हम लोग देखते हैं की इन चीजों में जैसे की हम लोग पिछले एपिसोड में हमारे राजीव हजेला जी जिनसे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं और रेडियो पर उनके एपिसोड चलते रहता है तो एक नया टॉपिक लेकर हमारे बीच में पहुंचे थे स्लीप मैनेजमेंट जी हाँ निद्रा प्रबंधन के बारे में बात की थी तो उसका पहला एपिसोड हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है क्या ये चीज़ें हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं टाइम कैसे हम लोग नींद के लिए निकालें और इससे किस तरह से हमारे शरीर और मन और भी बहुत सारी चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हो जाती है वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं तो आइए उसी का दूसरा भाग हम लोग आज सुनेंगे आप उस पर बातें करेंगे आज हम लोग स्लीप मैनेजमेंट पर ही बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेले का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमने पिछली बार आपका इंट्रोडक्शन भी सुना था आप एज ए डी रैंक से जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हो चुके हैं और वहाँ पर भी आपने डिजास्टर पर बहुत अच्छा काम किया और आप ऐसे इलाके में रहे जहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं पर्यावरण और सभी चीज़ों को आपने झेला है एक अच्छा अनुभव आपके पास है तो आइए अब हम लोग जैसे कि बात करते हैं स्लिप मैनेजमेंट पर बात करने की जो ज़रूरतें हैं वो हमने पिछली बार देखा था तो आज हम लोग उसकी थोड़ी सी रूपरेखाओं को जानने की कोशिश करेंगे कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे तो सबसे सब पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि स्लीप मैनेजमेंट या स्लीप यानी नींद की जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है इस पर आप अपने विचार सुनाइए रमेश जी इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दू जी। आपने जैसे बताया कि मैं बहुत ही कठिन इलाकों में सीमा सुरक्षा बल में मैंने नौकरी की है ये बिल्कुल बात सही है मगर ये स्लीप आ, प्रबंधन के बारे में मेरी रुचि क्यों हुई मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ श्रोताओं को हमारे श्रोताओं ने टीवी पर देखा होगा कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं या जो आर्मी के जवान हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो है वो नौकरी करते हैं कठिन इलाकों में नौकरी करते हैं और बहुत मुश्किल हालात में वो नौकरी करते हैं तो उनमें यह नींद की बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि उनको मैंने खुद अपनी नौकरी के दौरान देखा है कि उनको चार या पाँच घंटे से ज़्यादा नींद किसी भी हालत में नहीं मिलती है और वो भी मुश्किल से मिल पाती है जो चार पाँच घंटे भी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज में है और ख़ास करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें ये ज़्यादा है क्योंकि हमारे जवान 24 घंटे तीन दिन बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं और रोटेशन में ड्यूटी चलती रहती है तो वहाँ पर हम लोग जो है वो इस समस्या का समाधान करने के लिए जवानों को जो है वो इसके बारे में बताते रहते हैं और ये उनको ये सिखाते हैं कि भाई आप किस तरीके से जो आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है आपकी नींद कम रहती है तो आप इसको किस तरीके से कमी को पूरा कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि अगर आप कम नींद लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है शरीर को जिसकी हम आगे भी विस्तार में चर्चा करेंगे जी जी। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर जानकारी जैसे आपने बोला कि जानकारी क्यों जरूरी है तो देखिए आजकल की जो जिंदगी है हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारे मनुष्यों में या समाज में ये विडंबना है कि हम लोग स्लीप के बारे में जो है वो सीरियस नहीं है बिल्कुल भी और हम इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और ज़्यादातर तो लोग जो वो ये मानते ही नहीं है कि उनको कोई स्लीप या नींद से संबंधित प्रॉब्लम है जब तक कि ये प्रॉब्लम बहुत ही विकट नहीं हो जाती है उनके सामने और पूरी पूरी रात जगते हैं नींद नहीं आती है तो ये जो है स्लीप जो है नींद जो है वो आपके जीवन को बचा भी सकती है अच्छा भी कर सकती है और ये बर्बाद भी कर सकती है तो ये नींद जो है वो केवल ये नहीं अगर आप जैसे नींद कम लेते हैं तो केवल ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत टायर्ड फील करेंगे या आप अच्छी नींद लेते हैं तो अलर्ट हैं बल्कि ये हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं पर और हमारे माइंड पे जो भी क्रियाएं हो रही हैं इन सबके लिए जो है वो पूरी एडिक्वेट जो नींद है वो प्रॉपर नींद जो है अच्छी क्वालिटी की नींद है वो बहुत ज़रूरी है और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अगर आप ठीक प्रकार से पूरी नींद लेते हैं जैसे कि नींद लेना चाहिए एक एडल्ट व्यक्ति को जो कि सात से आध घंटे का पीरियड होता है ये मैं रात की नींद की बात कर रहा हूं तो आ, ये बहुत अच्छी बात है मगर एक अभी पीछे हमारे देश में एक सर्वे हुआ था इसमें ये पाया गया कि तिरानबे प्रतिशत लोग जो है वो इंसोमिया के शिकार हैं मतलब इंसोमिया एक बीमारी है जिसमें कि लोग लोगों को पूरी नींद रात में नहीं मिलती है और ये ऐसा एक सर्वे में पाया गया और ये जो कम स्लीप लेते हैं या उनको पूरी नींद रात में नहीं मिलती है तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम होती है जैसे ड्राउजीनेस मतलब नशा सा सचाता रहता है और कंसंट्रेशन नहीं कर सकते किसी काम के ऊपर उनको याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार उनको बॉडी में और भी फिजिकल दिखाई लगने लगते हैं और जब ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो वो व्यक्ति की पूरी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है तो मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी जो है वो हमारे समाज में हमारे सभी श्रोताओं को सभी को इसकी जानकारी बहुत जरूरी है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि नींद की जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी इस विषय पर अभी रुचि पैदा हो रही होगी अगर नहीं भी रुचि होगा तो क्योंकि बातें कुछ इस तरह की है कि हमें नींद को जानना आज के समय में बहुत जरूरी और इसी के साथ जुड़ा एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हमें नींद को मैनेज करने की भी जरूरत है जी बिल्कुल जैसे मैंने कहा खाली जानकारी से काम नहीं चलेगा आपका जानकारी तो चलिए आपने हासिल कर ली चाहे पढ़ लिया चाहे इंटरनेट से देख लिया मगर आ, इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी जीवन की जो स्टाइल हो गई है जो दिनचर्या हो गई है उसमें स्लीप को मैनेज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं जैसे पहला फायदा मैं अगर कहूँ तो इससे आप जैसे आजकल स्ट्रेस काफ़ी होता है लोगों में तो अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लिविंग के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी लाइफ के लिए हमें न केवल अच्छी क्वांटिटी में नींद चाहिए बल्कि अच्छी क्वालिटी की नींद चाहिए ऐसा नहीं है कि आप रात भर तो सोए मगर वो आपकी नींद की क्वालिटी खराब थी तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है तीसरा ये है कि आज हमारे समाज में काफी मात्रा में लोगों को स्लीप या नींद के बारे में इतने ज्यादा भ्रम है कि लोग गलत के शिकार हो रखे हैं और ये जो भ्रम है इसकी चर्चा हम किसी अलग एपिसोड में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है तो इसको हम अलग से बात करेंगे तो ये जब आपको मैनेज करेंगे आपको जानकारी होगी तो आप ये भ्रमों से बच सकते हैं और चौथा मैं ये कहूँगा कि जब आप स्लीप मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें आपको मदद मिलती है और इसके बाद एक स्लीप हाइजीन होता है जैसे हमारी बॉडी की हाइजीन होती है वैसे एक स्लीप की हाइजीन होती है इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है और आ, ला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी स्लीप और अपने काम में बैलेंस रखने के लिए भी मदद मिलती है तो आज हम सबको स्लीप मैनेजमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम सबको काफ़ी सीरियसली ध्यान देना चाहिए राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि स्लीप को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है और इसके आगे और पीछे जो है आज के समय की ज़रूरत है और हम सभी को अगर अभी हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें जो है इससे जुड़ी हुई कई सवाल कई बीमारियाँ भी हो सकती हैं कई चीज़ें भी जुड़ सकते हैं और फिर हमें आज के समय में काफ़ी लोग जो हैं नींद की गोलियाँ भी खाते हैं और ये स्लीपिंग डोजेज जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है कई बार हमारे डोजेज़ जो है जैसे कि हमें पहला 0.5 लेकर नींद आती थी तो अब आगे चल के एक महीना छः महीना कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद जीरो यूज़ करते हैं फिर जीरो यूज़ करते हैं फिर टू ए मिलीग्राम का यूज़ करते हैं इस तरह से स्लीपिंग पिल्स की डोज़ बढ़ रहे हैं ना कि स्लीप को सही ढंग से हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं चलिए इस मुद्दे को और भी अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद जी हाँ आइए आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं रेड माधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और हम लोग बात कर रहे हैं स्लीप मैनेजमेंट पर निद्रा प्रबंधन पर और हमारे साथ है राजीव हजेला जी तो चलिए सुनते हैं ये गाना उसके बाद फिर मिलते हैं सुनते रहो मुस्कर रहो कर मनावा जी जो घर तेरा पाया जी मुझे तेरा प्यार मिला हां तुझ साया इन अखियों ने चुन लिया है तेरा ही एक द्वारा दुनिया रहन हो ये बस देखे तेरा ही एक द्वारा जीवन मेरा है अब है भी यार तेरा तू तो ही पहचान मेरी मैं शुक्र मना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 तो जैसे कि शुरुआत में हमने देखा कि क्या नींद की जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है और इसके साथ में हमने देखा कि क्या हमें नींद को नियंत्रण करने की ज़रूरत है तो इस विषय पर हमने देखा कि वो बहुत ज़रूरी है राजीव जी मैं ये पूछना चाहूँगा तो क्या हम कम स्लीप लेने से यानी कम सोने से हमारे ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है क्या जी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है अगर हम कम नींद लेते हैं और जैसा आपने गोली का जिक्र किया तो गोली जो है ये बहुत ही टेम्परेरी इलाज है कि आपको नींद तो आ जाएगी तो मगर वो जो क्वालिटी ऑफ नींद जो आपको चाहिए अपनी बॉडी के लिए हेल्थ के लिए शायद वो गोली जो है वो ये काम नहीं कर पाती है तो हमें अपनी स्लीप हाइजीन को ही इम्प्रूव करना होगा स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज या पौष्टिक भोजन जो है वो जरूरी होता है परंतु क्या हमें ये मालूम है कि इन दोनों के साथ साथ हमारे को एडिक्वेट स्लीप और भी बहुत जरूरी है तो रमेश जी इस चीज को जाननी जानने के लिए अभी वैज्ञानिकों ने एक इसका सर्वे किया था एक दशक पहले 2008 में और ये जो सर्वे हुआ था वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसका सर्वे किया था और इस सर्वे में बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और ये पाया गया कि 99.9% लोगों को इस बात का तो पता था कि फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और दूसरा लोगों को इस बात का पता था कि जो पौष्टिक भोजन है गुड न्यूट्रिशन है या बैलेंस फूड है वो भी हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है परंतु केवल एक दशमलव आठ लोगों को ही इस बात का ज्ञान था कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप की भी जरूरत है। <laughs> तो ये बहुत ही चौंकाने वाले जो तथ्य सामने आए थे तो आज हमारे समाज में देखिए स्लीप की समस्याओं को लेकर चर्चा ही नहीं होती है आपने आप किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए पूरे देश में वहाँ पर आपको कोई स्लीप का एक्सपर्ट ही नहीं मिलेगा बाकी तो सारे आपको सुपर स्पेशलिस्ट आ गए हैं मगर स्लीप के बारे में हमारे मेडिकल प्रोफेशन ने भी जो है वो ज़्यादा इसमें अभी कोई इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया है और जो स्लीप की प्रॉब्लम्स हमारे समाज में सभी को हैं थोड़ी बहुत तो उसके उसके बारे में लोगों को जागरूकता जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है आ, अगर शायद थोड़ी बहुत ये जागरूकता या किसी को प्रॉब्लम आती है स्लीप की तो वो शायद वो अपने डॉक्टर से ही बस इसको चर्चा कर लेता है और डॉक्टर उसको एक स्लीप की गोली दे देता है और उससे इसका काम चलता रहता है तो मेरा जो ये चर्चा का विषय है स्लीप मैनेजमेंट उसका उद्देश्य रमेश जी यही है कि हम सभी को अपनी ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए इस तीसरे आधार स्तंभ को जिसको हम स्लीप कहते हैं या नींद कहते हैं उसको हम न केवल अच्छी तरीके से समझें बल्कि समय रहते हुए हम इसको दूर भी करें और यदि हम अपने स्लीप से संबंधित हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसका तुरंत निवारण करने का कदम उठाए और हम अपने जो डॉक्टर हैं उनसे इसके बारे में संपर्क करें क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस विषय में जानकारी लें उसको मैनेज करें ताकि हमारी सेहत के ऊपर बुरा असर ना पड़े जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया रिसर्च की बातें आपने बताया इस विषय को लेकर तो आई आखिरी में मैं जानना चाहूंगा कि क्या रात को पूरी नींद न लेने से क्या हार्ट डिजीज जैसे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है रमेश जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति रात को एडिकुट स्लीप नहीं लेता है तो उसका असर जो है वो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के ऊपर पड़ता है और इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि कई दशकों से इसके ऊपर काम हो रहा है और लाखों लोगों में ये पाया गया है जिसको कि मैं इंग्लिश में बताना चाहूँगा द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ मतलब हिंदी में ये है कि आपकी जितनी स्लीप कम होगी नींद कम होगी उतनी जिंदगी आपकी कम होगी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर कोई व्यक्ति छह घंटे या छह घंटे से कम की रोज स्लीप रात में लेता है तो उसको हार्ट अटैक होने के 45 परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं देखिए कितनी ये गंभीर बात है और अगर उस व्यक्ति की उम्र 45 से ज़्यादा है और वो रोज़ाना 6 घंटे से कम नींद लेता है रात को तो उसको हार्ट अटैक होने के 200 प्रतिशत चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो रोजाना अपने नॉर्मल 7-8 घंटे की नींद लेते हैं और इसका मुख्य कारण जो डॉक्टर बताते हैं वो कैल्सिफिकेशन ऑफ कॉररी आर्टरीज मतलब आपकी जो खून की नलियां हैं उसके अंदर जो है वो कैल्शियम या कोई कोई पदार्थ जमा हो जाते हैं तो आ, ये बात रिसर्च में बिल्कुल साफ है कि जब व्यक्ति रात को कम से लीप लेता है तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है और क्योंकि रात में देखिए जब मनुष्य कोई सोता है तो नेचर का प्रकृति का एक ब्लड प्रेशर कम करने का एक अद्भुत सिस्टम काम करता है और जिससे कि उसकी हार्ट बीट कम रहती है उसका बी कम होता है तो हमको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम रात को पूरी एडिक्वेट स्लीप लें और इसके अलावा आपने हार्ट डिजीज की तो बात की है मगर इसके अलावा मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि डायबिटीज और मोटापा जैसी बीमारियां भी रात की कम स्लीप होने के वजह से ये होती हुई पाई गई है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपकी स्लीप बिगड़ी हुई है तो आप की जो ब्लड शुगर का लेवल है जिस जो डायबिटीज पेशेंट का होता है वो बिगड़ जाता है तो खाली ऐसा नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है और भी बीमारियाँ होती हैं रमेश जी तो ये हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा और इसके लिए हमें सचेत रहना होगा जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि हमारे जीवन में नींद से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम लोग सुन रहे आपसे और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक रिसर्च के मुताबिक हार्ट डिजीज जो है अगर पूरी नींद नहीं होती है तो पैंतालीस बढ़ जाता है तो इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हमें पूरी नींद मिलना बहुत ज़रूरी है और पूरी नींद करनी भी चाहिए हमें <laughs> अगर हम लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं और वैसे भी देखा जाए तो नींद अगर जिस दिन पूरा नहीं होता तो पूरा दिन हमें एक तनाव रहता है खिंचाव रहता है ऐसा लगता है कि अनसेटिस्फैक्शन रहा है पूरे दिन में तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सिम्टम्स के रूप में भी हमारे पास आते हैं तो हम सभी को जरूरी है आज के समय में इस विषय को जानना और अच्छी नींद लेना तो चलिए आगे और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हम लोग करेंगे लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही और राजीव जी को मैं कहूँगा जाते जाते एक मैसेज के तौर पे जो मोटिवेशन मिलता है आपको किसी बात को सुनकर तो वो बात हमारे श्रोताओं को जरूर रमेश जी मैं तो केवल श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप नींद के विषय में को बिल्कुल हल्के में ना लें अगर आपको नींद की कोई भी समस्या है तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल करें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें क्योंकि तो अगर ये समस्या आपको लंबे समय से चली आ रही है या लंबे समय तक चलती है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि आपकी हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है और इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस विषय को जो है वो गंभीरता से ले इसका इलाज करें राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और आशा करता हूँ आगे भी हम लोग इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे सुनेंगे स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर और आज के जो बातें हमने सुनी आपसे कि किस तरह से नींद ज़रूरी क्यों है और क्या इसको मैनेज करना जरूरी है और क्या हमें इसके ऊपर अगर नींद कम लेते हैं तो किस तरह के हेल्थ असर होता है और अगर नींद नहीं पूरी होती है तो और भी दिक्कतें जैसे कि बढ़ जाती हैं हार्ट अटैक और भी सारी बीमारियां हमारे बीच में आ जाती हैं तो ये सारी बातें हमने आज के इस एपिसोड में जाना आपसे तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार रमेश जी और मेरी तरफ से श्रोताओं को नमस्कार आ, नमस्कार नमस्कार चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई बातें लेकर इसी तरह के स्लीप मैनेजमेंट की बातें सुनेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही आप सदा खुश रहें और पूरी नींद लें इसी शुभकामना के साथ मुझे और राजी जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खम आ गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो